बहुत लोग सोचते हैं कि परमात्मा जी जी जी लोग सोचते है ना हिंदुओं का भगवान अलग है मुसलमानों का ला अलग है ऐसा लोगों को मन में धारणा आती है ना जिन अलग भगवान को मानते अलग भगवान को मानते तो ऐसी शंका का निराकरण करने के लिए आगे दसम मंत्र आ रहा है यदि वेह तदमुत्र तद अनुवी तो या इह मृत्यु सा मृत्यु आपनोति पश्यूत यद इव इह तद तदमूत्र यद्र तमुह मृत्यो स मृत्यो सह मृत्यु आपनोति यहाव पश्य पुस्त आपको यद एव इह तद यद अमूत्र तद अनु मृत्यो सा मृत्युम आपनोति यह इह, नाना यहाँति यद एव तद इदमूत्र अन्वेखन इह यदे यद एव यद ना अनु करेंगे तद इहकर यद यदमूत्र तद अनुह तद अनुह नाना युव पश्यति यहा नाना यु पश्यति सह मृत्यो मृत्यु अपनोती सह मृत्यो मृत्यु अपनोती कर्थ करते अस्म लोके, इस लोक में यद कर्थ है जो परब्रम एव मतलब ही इस लोक में यद नगलेंगे ना परब्रम इस लोक में जो पर ब्रह्म ही हम सबका आत्मा है इस लोक में जो ही हम सबका आत्मा है तद का है वही पर ब्रह्म का अर्थ है कि दूसरे लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है तद वही परम ब्रम दूसरे लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है जो परमात्मा यहाँ पर हम लोगों की आत्मा है और दूसरे लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा वही परम ब्रह्म दूसरा है वही परम्रम में लगाइए अब कहाँ तक हमने बताया अभी आपको अमृत। अच्छा फिर चलना यद अमूत्र तद अनु यद अमूत्र यद कर जो पर ब्रह्म अमूत्र है, दूसरे लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है उसी भी आवृत्ति करने समझ लेना यद जो पर ब्रह्म अमूत्र कर्थ है दूसरे लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है तद वही पर ब्रह्म अनुकर्त ही कर इस लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है वह पर्रम्ह ही इस लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है यह जो ई करते पर ब्रह्मी जो में नाना कर्थ नाना, नाना या भेद जो पर ब्रह्म में भेद जैसा देखता है पर ब्रह्म एक है उसमें कोई भेद नहीं है भेद नहीं है यदि देखो घटपट भिन्न भिन्न है ना घट भिन्न पट भिन्न है तो भिन्न भिन्न घटपट को देखा जाता है घट अलग है पट अलग है तो परमात्मा तो एक ही है ना जैसे घट बहुत हैं, पट बहुत हैं, मनुष्य बहुत हैं, पशु बहुत हैं, जैसे परमात्मा तो बहुत नहीं है यदि परमात्मा भिन्न होते है तो परमात्मा में भेद होता तो परमात्मा भिन्न नहीं, नहीं है इसलिए उसमें भेद नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या है कि नाना का तो नाना तो यह भेद इं लगाया है कि जो भेद जैसा देखता है भेद देख है नहीं परमात्मा में जो परम में भेद जैसा देखता है सह मृत्यो मृत्यु माप वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है मतलब एक बार मरेगा फिर संसार में जन्म लेकर, फिर मरेगा मतलब संसार सागर में भ्रमण करता रहता है जो परम ब्रह्म में भेद देखता है लोग समझते हैं ना कि इनके भगवान अलग है उनके भगवान अलग है तो ये ये सब है परमात्मा एक ही परमात्मा सबकी आत्मा है इसी धारणा दृढ़ होनी चाहिए दृढ़ होनी चाहिए भाषा भिन्न भिन्न हो सकती है अब जैसे कि देखो मुसलमान भी तो नहीं की याद करते हैं कहते हैं वो तो राम राम नहीं करते हैं ओम ओम नहीं करते हैं खुदा खुदा करते हैं अब ये बताइए भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं है सब भाषाएं जानते हैं कि नहीं जानते तो वो तो ये समझते हैं कि हमको ये कृष्ण कह करके बुला रहा है तो वही ये हमको कृष्ण कहता है वही हमको खुदा कहता है वही हमको गाड़ कहता है भगवान तो के भाव को समझते है ना संस्कृत कृष्ण सब है ना ब्रज में क्या कहते हैं कन्हैया कहते हैं ना शब्द तो ही कन्हैया कहते हैं तो भगवान तो समझते हैं कन्हैया हमको कह रहा है, है। ये यह हमको यही कह रहा है भगवान तो सबकी भावनाओं को समझते हैं ना सब भाषाएं समझते हैं लोग तो कुछ नहीं बोल भगवान तो है उपासना पद्धति अलग अलग है और बाकी है तो वही अब नमाज क्या विशुद्ध शरणागति है विशुद्ध शुद्ध शरणागति के भाव उसमें बिल्कुल समर्पण है की मैं गुनागार हूँ आप गुना को माफ करने वाले है यही बिल्कुल है की मैं महापापी हूँ आप पाप तुलसीदास का है ना मौसम दीन न दीन इधर तुम समान रघुवीर असविचारी रघुवंश मणि हरोम भीर तो ऐसे ही भाव नमाज का है तो यदि शुद्ध भाव से नमाज भी पढ़ी जाए तो भगवान उसको अवश्य स्वीकार करते हैं श्रद्धा भक्ति की बात है है ना ना तो चाहे किसी पूजा स्थल में जाइए चर्च में जाइए मस्जिद में जाइए मंदिर में जाइए और कहीं भी मर जाइए भाव शुद्ध होना चाहिए है ना जो लोग सोचते हैं कि मुक्ति तो होगी राम राम कहने से अल्लाह सब कहने से कैसी मुक्ति होगी तो भगवान को वो सर्वज्ञ नहीं समझते हैं है ना भगवान भी वेद समझते हैं कहते इनके जैसे मुक्ति हो जाएगी ईसाइयों के भगवान को मानते नहीं है तो भगवान को सब मानते हैं और जो कहेगी हम भगवान को मानते हैं यदि वो भजन नहीं करेगा साधना नहीं करेगा तो हो जाएगी मुक्ति क्या साधना करेगा तो हो जाएगी चाहे किसी धर्म मत मतांतर हो या ना हो उससे क्या मतलब है है ना उसने वेद क्या कहते हैं एकम सद्राह बौधा भजन की एकम सत्य एक सत्य को, को एक परमात्मा को भी प्रकरण बहुत प्रकार से कहते हैं तो बहुत प्रकार से कहते हैं तो यही सब भगवान के नाम है और भगवान सर्वज्ञ हैं सर्वसमर्थ हैं और हमने सुना है हज करने लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत श्रद्धा करते हैं बहुत श्रद्धा भक्ति से लोग जाते हैं चाहे चाहे जा जाएंगे चर्च में जाएंगे मंदिरों में जाएंगे कहीं भी जाएंगे यदि हृदय में भाव नहीं है दूसरे के प्रति दया नहीं है तो कोई भगवान थोड़ा खुश हो जाएंगे खुश तो इससे हमने ऐसा पहले पढ़ा था विदेश की बात थी वो क्या यरूशलम यरुशलमुसलम तीर्थयात्री जाते थे क्या वो यहूदी का है ये योड़ी योड़ी का? दोनों लोग बाकी भी कब्जा कर रहे हैं हाँ हाँ तो वहाँ तीर्थयात्री तो तीर वहाँ जा रहे थे वहाँ पूजा घर में सब उत्सव फते थे तो एक ग्राम से दो लोग चले पैदल बड़ी श्रद्धा से तो चलते गए तो एक गाँव में तो वो क्या हैजा हैजा हो गया था सब लोग मर रहे थे एक के मन में आया कि ये बिचारी मर रहे हैं कोई देखभाल करने वाला नहीं है मैं इनकी सेवा करूँ मैं इनकी सेवा करूं तो बहुत अच्छा होगा किसी की जान बच जाए दूसरे को सोचा की मैं इतनी दूर से आया हूँ तीर्थ जाने के लिए यहाँ में क्यों अपना समय नष्ट करूँ चल लिया और वो वही सेवा करता रहा कुछ लोगों की उसकी सेवा से जान भी बच गई दबावा दिया तब दिया ठीक हो तो गया अब जो वहां पहुंच गया था उसके मन में यह था देखो वो नहीं आ पाया उसका भाग्य ठीक नहीं था यहाँ तक लेकिन वहाँ जब जाता है वहां जब प्रार्थना करता है तो देखता है देवालय में वही सबसे आगे खड़ा हुआ है जिसको छूट करा गया था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ ये यह यहाँ तक आ गया मतलब क्या है कि भगवान तो भाव की भूखे हैं ना तो ऐसा है तो यही है कि ये परमात्मा ये है, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये धर्म अच्छा नहीं है संप्रदाय अच्छा नहीं है मजाक अच्छा नहीं है देश अच्छा नहीं है भगवान सबके हैं भगवान को किसी संप्रदाय की परिधि में देश की परिधि में बांधा नहीं जा सकता है वही एक प्रति है जो परमात्मा इस लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है वही दूसरे लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है है ना वही है और सभी पूजा पद्धतियाँ भगवान से ही प्रचे प्रचे तो प्रचार प्रचलित होगी किसी न किसी रूप में उद्धार भगवान को सबका करना है तो अलग अलग देश में अलग अलग रीतियाँ प्रचलित हो गई प्रचलित हो गई है यह कि स्वधर्म में निर्धंश्रेया अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए और दूसरे धर्म की निंदा घृणा नहीं चाहिए अपना धर्म छोड़ो नहीं दूसरे से और जो परमात्मा में भेद जैसा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता रहता है देखिए व्याख्या में जो परमात्मा इस लोक में विद्यमान जीवों की आत्मा है वही परलोक में स्थित जीवों की आत्मा है यदेव तदमुत्र के अर्थ वाले यद्यन देना यदेव यह तरमुत्र इसी अर्थ को कहने वाला दूसरा है ना यदमुत्र तरण भी अर्थ तो वही है ना तो यदेवे परमूत्र के अर्थ वाले इन शब्दों का प्रयोग की प्रयोगता के लिए किया गया है नास्तव में भेद नहीं है।, भेद होता है, परमात्मा होते है तो भेद हो जाता है तो परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है तो भेद नहीं है इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया जो भेद जैसा देखता है, जैसा है। भेद ना होने पर भी भेद जैसा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है अर्थात पुना पुना दुख संसार में आना आता रहता है देखो आगे परमात्मा के अनेकत्व का निराकरण करने के लिए यह मंत्र प्रटिट होता है कि परमात्मा एक ही है अनेक है? नहीं है इससे जगत को सुखती रजत के समान मिथ्या समझना परमाणों से विरुद्ध है क्यों तो परमात्मा में भेद नहीं है यही श्रुति कहती है जगत मिथ्या है ऐसा तो नहीं कहती है नहीं। तो इसके द्वारा इस श्रुति के आधार पर मिथ्या समझना उचित नहीं है जगत तो भगवान की विभूति है यहाँ ध्यान देना भगवान की भूति है सुप्ति रजत के मिथ्या नहीं है इतना ही मतलब है और हालांकि जगत का ऐसा है साधक के लिए त्याज्य है परमात्मा ग्राय है ये बात है जगत त्याज्य है परमात्मा ग्राय है साधक के लिए साधक को सब छोड़ना है फिर लेकिन जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तब तो ग्राय त्याज विभाग रहेगा तो, तो कुछ नहीं रहेगा सब तो परमात्मा ही हो जाएंगे तो अब देखना कि की नाना तुमसे जगत के असत का प्रतिपादन नहीं करती है इसमें यहाँ और तरह चलो पहले का बता दो मत औणी का देखना देखो परमात्मा सभी का आत्मा है अंतर साइका करता है की परमात्मा सबका आत्मा नहीं है क्योंकि किसी किसी को अनुभव क्या होता है आम ई एवी मैं यहाँ ही हूँ मैं किसी किसी को ऐसा अनुभूति होती मैं यहाँ ही हूँ इस तो अनुभव से क्या सिद्ध हुआ कि जो परमात्मा है वो सबका आत्मा नहीं सबका आत्मा होता तो ऐसा बो क्या होता सबको कि मैं सब जगह यही अनुभव होता पर सबको बो नहीं होता है ऐसा कोई शंका कर रहा है सामान्य व्यक्ति के विचार को लेकर शंका की गई है की मामी ये वश्मी मैं यहाँ पर ही हूँ मैं यहाँ पर ही हूँ मैं यहाँ पर ही हूँ मैं व्यापक ब्रह्म हूँ मैं सबका आत्मा हूँ ऐसान भव नहीं बल्कि मैं यहाँ पर ही हूँ ऐसा अनुभव होता है इससे क्या मालूम होता है कि परमात्मा सबका आत्मा नहीं है नहीं। अब देखना जब मैं यहाँ पर ही हूँ तो इससे स्पष्ट इस है कि मैं यहाँ ही हूँ मतलब दूसरी जगह नहीं हूँ तो मेरा आत्मा ब्रह्म सब जगह नहीं है तो वो सभी का आत्मा कैसे हो सकता है ऐसी शंका है चलिए न सर्वात्मा न सम्भवी परमात्मा का सर्वात्मा तो संभव नहीं है लग जा नहीं बनती जब परमात्मा को सब का आत्मा होना संभव नहीं है क्यों संभव नहीं है तो हेतु कहा जाता है अहम आहं इति अहंता आश्रिय ना अनुसुनो ही आत्मा ही करते क्योंकि जब अहम कहते हैं ना तो अहम पद का अर्थ क्या है आत्मा जो, जो, जो जैसे अहम ब्रह्मास्मी जो विवेकी पुरुष ज्ञानी पुरुष प्रयोग करते हैं तो आत्मा के लिए करते है सामान्य व्यक्ति तो दे को भी कहेंगे तो देखो दर्शन शास्त्रों में अहम से क्या माना गया है आत्मा तो अहम जिसे घट पद का घट पट पद पदकर्थ पट पट तो घट पद आम पद का से क्या हो गया आत्मा या आम कह सकते है ना तो अहम में क्या रहेगी अहंता क्या रहेगी अहंता मतलब आत्मा तो अहम इस प्रकार अहंता आश्रय अहम इस प्रकार अहंता का आश्रय क्या होगा बता सकते हैं अहंता किस में रहेगी आम में है ना नहीं। आम में आम इस प्रकार आंता के आश्रय रूप से अनुसंधान किया जाने वाला आत्मा है अनुसंधि मानकर है जिसका अनुसंधान किया जाए मतलब अनुसंधे अनुसंधान का विषय आम इस प्रकार आंता के आश्रय रूप से अनुसंधेय आत्मा है किस प्रकार अनुसंधे आत्मा है आंता के हाँ अहम अहम ऐसा आम ब्रह्मा सिंह आम इस प्रकार आंता के आश्रय रूप से अनुसंधेय आत्मा है होता है आत्मा ध्यान रखना आम पद का क्या अर्थ होता है आत्मा अहम इस प्रकार जो आत्मा है वो आह है वो आंता का आश्रय है चासा और वह आत्मा कौन वो अवसा लेना है कौन वो सर्वात्मा ले लेना या परमात्मा और वह अहम इ एव अश्मी मैं यहाँ पर ही हूँ ना मैं यहाँ ही हूँ इस प्रकार देशांतर देशांतर से व्यापृत रूप से अनुसंधान होता है और वह मतलब वह हम मैं यहाँ पर ही हूँ इस प्रकार देशांतर से व्यापृत रूप से अनुसंधान होता है अर्थात उसका मैं यहाँ पर ही हूँ इस प्रकार देशांतर व्यापृत अनुसंधान होता है किसका देशांतर व्यापृत समझते हैं ना मतलब देखिए जो वस्तु यहाँ है वहाँ नहीं है तो कहेंगे देशांतर से व्यापृत है देशांतर से व्यापृत आ, देशांतर से व्यावृत मतलब में में नहीं है है सब समझ में आता है ना और वह और देशान्तर होता है कौन आत्मा और और आत्मा मैं यहाँ पर ही हूँ इस प्रकार देशान्तर से व्यावृत रूप से अनुसंधान किया जाता है किसका आत्मा का उसका किसका उस आत्मा का परमात्मा का सर्वदेश कालवर्ती सर्व, काल सर्व पदार्थ आत्म भूत भूतम सर सर काल सर सभी देश सभी में रहने वाले और सभी काल में रहने वाले सभी पदार्थों का, का आत्मा कौन है परमात्मा तो तस्व से लेना परमात्मा ना तस् से क्या लेना है और यहाँ भी साथ ही परमात्मा का लिया ध्यान रखना की परमात्मा का सर्वदेश कालवर्ती स्वर्व पदार्थ आत्मभूतत्व कथम कि परमात्मा सभी देश में रहने वाले सभी काल में रहने वाले सभी प्राणियों का आत्मा कैसे है सभी वस्तुओं का आत्मा हाँ इस आशंख ऐसी शंका होने पर यह मंत्र कहा जाता है यद कि गर्थ जो पर ब्रह्म गर्थ है इस लोक में स्थित इस लोक में इस स्थित प्राणियों का आत्मा है यद यो यो कर जो पर ब्रह्मी इस लोक में स्थित प्राणियों का आत्मा है तद करत है वह पर ब्रह्म अमुत्र परलोक में स्थित प्राणियों का आत्मा है परलोक मतलब दूसरे स्थान में स्थित प्राणियों का आत्मा है यह मूत्र जो परब्रह्म के प्राणियों का आत्मा है तद वह पर क्या है परलोक हाँ तो जो परब्रह्म परलोक में स्थित प्राणियों का आत्मा है तद वह पर ब्रह्म अनुकर इसलोक में स्थित प्राणियों का आत्मा है सह मृत्यु मृत्यु माप न होती वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है यह कौन जो ई कर्थ है पर्रम में भेद जैसा देखता है भेद जैसा भेद नहीं फिर भी जो भेद जैसा समझेगा वो संसार से संसार में संसर करते रहता है ऐसा देखो यद्यो कर्थ क्या किया है परमात्म ई कर्थ अत्रुलोक यद एवं यद कर परमात्म जो परमात्मा ही इस लोक में स्थित प्राणियों का आत्मा है तो देखना इस लोक में अहम इति अनुसंधि मानतया आत्मभूतम् अहम मान, इस प्रकार अनुसंधे मान अहम इस प्रकार अनुसंधे रूप से आत्मा है किस प्रकार अनुसंधान करते हैं परमात्मा का अहम इस लोक में अहम इस प्रकार अनुसंधे अहम अम... इस प्रकार अनुसंधेह रूप से आत्मा है तदयो का पर परमात्मा तत्व लोकांतर स्थान हम अपनी प्राणी नाम लोकांतर में स्थिर प्राणियों का भी आत्मा है आत्मभूतम करते आत्मा है तटस्या और वैसा होने से कैसा होने से मतलब इस लोक में सिर्फ जो प्राणियों का आत्मा है वही परलोक में सिर्फ प्राणियों का आत्मा है तो दोनों को एक होने से आत्मभेदा न अस्ती आत्मा का काम परमात्मा परमात्मा का भेद नहीं, नहीं है यह अब अयम अभिप्राय ये अभिप्राय है तो जो शंका की थी ना कि मैं यहाँ पर ही हूँ ऐसी प्रती होती है तो इससे क्या मालूम होता है की परमात्मा सबका आत्मा नहीं है यदि सबका आत्मा हो तो कैसी प्रती होनी चाहिए मैं समझते हूँ तो मैं यहाँ ही हूं इससे क्या सिद्ध होता है कि परमात्मा सब कात्मा नहीं है जो शंका की गई थी ना तो शंका का निराकरण करने के लिए समझाते हैं अयम अभिप्राय परमात्म तत्व क्या परमात्म तत्व वेदताओं का या ब्रह्म तत्व वेदताओं को ब्रह्म तत्व वेदताओं की मैं यहाँ पर ही हूं ऐसी प्रतीति अहम की ये प्रती मैं यहाँ पर ही हूँ ऐसी प्रतीति किसकी प्रती लिया किसकी परमात तत्व मैदान प्रती किसकी मतलब ब्रह्म तत्व वेत्ताओं की कि किसकी प्रती प्रश्न उठाया गया है या दो विकल्प आए हैं कि मैं यहाँ पर ही हूँ ये प्रतीति क्या ब्रह्म वेत्ताओं की है या सामान्य जन की है की तो पहला पक्ष में ब्रह्म वेताओं के लिए आती दूसरा पक्ष आगे आएगा कि दोनों पक्षों का विचार होगा युक्त युक्त को क्या परमात्म तत्व वेदताओं की मैं यहाँ पर ही ऐसी प्रती जब ऐसी प्रतीति मैं यहाँ पर ही हूँ तो इससे सर्वदेश सर्वकालती पदार्थों का एक आत्मसिद्ध होगा नहीं होगा तो इस प्रती से क्या है कि एक आत्मसिद्ध नहीं होगा बल्कि एक आत्मा की बाधक हो गई यह प्रती क्या ब्रह्म तत्व देता हूँ की मैं यहाँ पर ही हूँ ऐसी प्रती सर्वदेश कालवर्ती सर्वदेशवर्ती सर्व कालवर्ती पदार्थों की पदार्थों की आत्मत्व की बाधक रूप से सर्वदेशवर्ती सर्वकालती पदार्थों का आत्मा कौन परमात्मा तो आत्मत्व किसका परमात्मा का यह प्रती क्या परमात्मा के सर्वदेशवर्ती पदार्थों के आत्मा होने के बाधक रूप से कही जाती है बाधक रूप से ना। कौन प्रतीति मतलब सर्वदेश सर्व कालवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में बाधक रूप से कही जाती है किसके आत्मा होने में कौन परमात्मा की परमात्मा मतलब यह है की यह प्रती सर्वकाली पदार्थों की आत्मा एक परमात्मा है इसमें बाधक रूप से कही जाती है बताती तो मैं यहाँ पर यूं ऐसी प्रतीति परमात्मा के सर्वदेश कालवर्ती पदार्थों के आत्मत्व के बाधक रूप से कही, रूँचे रूँचे कही जाती है क्या एक बार और अनुवाद करता हूँ क्या ब्रह्म तत्व देखता की मैं यहाँ पर यू ऐसी प्रतीति परमात्मा के सर्वदेश कालवर्ती पदार्थों के आत्मत्व के बाधक रूप से कही जाती है मतलब परमात्मा के परमात्मा को सर्वदेश कालवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में बाधक रूप से सर्वदेश कालवर्ती पदार्थों का आत्मा होने में बाधक रूप से किसके आत्मा होने में बाधक परमात्मा परमात्मा को परमात्मा को सर्वदेश काल पदार्थों के आत्मा होने में बाधक रूप से उपस्थित होती है कौन उपस्थित होती है क्या कही जाती है बोलो हम हम तो थी उतकर्थ अथवा तदरित नाम तदरिता नाम कर हो जाएगा कि उससे रहित मतलब तत्व वेदताओं से भिन्न ले लेगा ले पहला पक्ष कौन हो गया परमात्व भी नाम और दूसरा उससे रहित मतलब ये हुआ अज्ञानी वाला पक्ष मतलब परमात् तत्व के ज्ञान से रहित अथवा परमा तत्व के ज्ञान से रहित लोगों की या प्रतीति कौन सी प्रतीति मैं यहाँ पर ही हूँ ये प्रतीति परमात्मा के सर्वदेश कालवर्ती पदार्थों के आत्मत्व के बाधक रूप से उपस्थित होती है मतलब परमात्मा सभी देश और सभी काल में रहने वाले पदार्थों का आत्मा है इसमें बाधक रूप से जब प्रतीति उपस्थित होती तो प्रती किसकी मानी जाए ब्रह्म तत्व में ताओ की मानी जाए या ब्रह्म ज्ञान से रहित लोगों की मानी जाए इसमें पहला पक्ष क्या है मतलब ब्रह्म तत्व की बाधक है ये प्रथम पक्ष है ना कहते नक्ष नहीं की मैं यहाँ पर ही हूँ ऐसी ब्रह्म तत्ववे की ऐसी प्रती होती नहीं कि मैं यहाँ पर ही हूँ न अध्याय मतलब प्रथम पक्ष उचित नहीं है तेराम से क्या लेंगे परमात्म तत्व विधान क्योंकि परमात्मा तत्ववे की आम ई एवं मैं यहाँ पर ही हूँ इत्यादि प्रती का ही अभाव है प्रथम पक्ष उचित नहीं है क्यूँकी परमा वेताओं की क्या प्रतीति कैसी मैं यहाँ पर ही हूँ ऐसी प्रतीति ही नहीं होती ऐसी प्रतीति किसको नहीं होती है तो ये ब्रह्म वेताओं की प्रतीति परमात्मा को सबका आत्मा होने में बाधक है ब्रम वेताओं की प्रती की? कैसी प्रती मैं यहाँ पर ही हूँ यह प्रती परमात्मा को सबका आत्मा होने में बाधक है ऐसा कह सकते क्यूँकी उनको ऐसी प्रती होती अच्छा फिर दूसरा कक्षा एक मिनट प्रत्युतो कैसा ब्रह्म तत्व वेता हूँ होता है अहम मनु रघुव सूर्य क्या मैं ही मनु हुआ मैं ही मतलब क्या हुआ कि मेरा मेरा मेरा अंतरात्मा मनु का अंतरात्मा मेरा अंतरात्मा मनु का मेरा आत्मा मनु का मेरा अंतरात्मा मनु का अंतरात्मा है हुआ और मेरा अंतरात्मा ही सूर्य का अंतरात्मा हुआ तो मैं यहाँ पर ही ऐसी प्रती हुई क्या मेरा अंतरात्मा ही मनु का अंतरात्मा है मेरा अंतरात्मा ही सूर्य का अंतरात्मा है तो मेरा अंतरात्मा है वही सूर्य का अंतरात्मा है तो अभेल हो गया ना अपने अंतरात्मा का सूर्य के अंतरात्मा का सत्य अंतरात्मा एक हो गई ऐसा तो ये तो बल्कि ऐसी प्रती होती ब्रह्म तत्व में कहूँगी प्रत्युत कर बल्कि अहम मनोरघुम सूर्य किस प्रकार सर्व वस्तु वर्तितया यो सभी वस्तुओं में उत्ती करते रहने वाला सभी वस्तुओं में ही अनुभव होता है। बल्कि अहम मनोर अभव सूर्य इस प्रकार परमात्मा का परमात्मा की सभी वस्तुओं में विद्यमान रूप से ही अनुभव होता है किसका अनुभव परमात्मा अन्भिण। पर, का परमात्मा का सभी वस्तुओं में विद्यमान रूप से ही अनुभव सर्व वस्तु कौन होगा वर्ती का सभी वस्तुओं में रहने वाला परमात्मा तो परमात्मा का सर्वस्तुवी तत्व ही अनुभव होता है सभी वस्तुओं में रहने वाला है ऐसा ही अनुभव होता है तो ब्रह्मतत्ववे को वैसी प्रतीति होती नहीं है तो वो प्रती बाधक बनेगी परमात्मा को सबका आत्मा होने में तो वैसी प्रतीति ब्रह्मतत्ववे की नहीं है कि किसकी मान ली जाए प्रती रहता नाम मतलब ब्रह्मतत्व के ज्ञान से रहित लोगों की कि की तो कहते हैं अतत्ववे को जो प्रतीति है इ मैं यहाँ ही हूँ इस प्रतीति का विषय जीवात्मा है या परमात्मा है बताइए पर प्रतीय तो जीवात्मा ही है तो वो तो परमात्मा का अनुभव ही नहीं कर पा रहा है तो उसकी प्रती कैसे होगी की परमात्मा सबका आत्मा नहीं है इधर बाधक कैसे बनेंगे उसका तो यदि उसको परमात्मा का अनुभव होता की परमात्मा यहाँ ही हूँ परमात्मा यहाँ ही है ऐसा नो होता तो बाधर बनता तो उसको तो नो होता कहते है अतत्ववेताओं की अहम प्रतीति को जीव मात्र विषय होने के कारण जीव मात्र विषय के जीव मात्र विषय ये गोगी समाज है जीव मात्र विषय है जिसका जिसका अतत्ववेताओं की अहम प्रतीति का अतत्ववेताओं की अहम प्रती काम ऐसी प्रती हो रही है की आम का जीव मात्र विषय होने के कारण उस में तो हाँ, तो प्रती है कि देशांतर से व्यावृत प्रती हो रही ना उसको कि मैं यहाँ पर ही हूँ तो जो देशांतर व्यावृत जो प्रतीति होती है तो उस समय उनको परमात्मा प्री हुआ है क्या नहीं।, नहीं है ना तो देशांतर से दे व्यावृतव जो प्रतीति हो रही वो जीवात्मा की जो तो प्रती है ना तो देशांतर व्यावृतव प्रतीति होने से उस समय प्रतीत न होने वाले परमात्मा में उसमें समय प्रतीत न होने वाले उसको परमात्मा प्रतीत हुआ है उस समय प्रतीत न होने वाले परमात्मा में सर्व देशवर्ती पदार्थात्मत्व विरोधी प्रभाव सभी देशों में विद्यमान पदार्थों के आत्मा होने में विरोध नहीं किसे आत्मा होने परमात्मा को की अहम प्रतीति का जीव मात्र विषय होने के कारण तत्क है तब देशान्तर व्यावृत या देशान्तर व्यावृत देशांतर व्यावृत तत्व प्रती होने से उस समय प्रतीत न होने वाले परमात्मा में या उस समय प्रतीत न होने वाले परमात्मा में सब देशवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में विरोध नहीं है ऐसा मतलब इनका मतलब यह है कि अज्ञानी की जो प्रतीति है उसका विषय परमात्मा है क्या नहीं तो उसकी प्रती को लेकर ऐसा कहा जा सकता है कि उसकी परमात्मा सबका आत्मा नहीं है क्या ऐसा कहा जा, जा सकता है, है। ये कब कहा जा सकता था यदि उसकी परमात्मा की प्रती नहीं तो उसकी प्रती को लेकर ऐसा नहीं कहा जा सकता है की वो सबका आत्मा नहीं इसी बात को कहने के लिए ये शक्ति है यदय कि जो परमात्मा इस लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है वही दूसरे स्थान में स्थित प्राणियों की जो एक स्थान में स्थित प्राणियों की आत्मा है वही परमात्मा दूसरे स्थान में स्थित प्राणियों की आत्मा।, आत्मा है और जो परमात्माओं को भिन्न समझता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता यु? रहता है ऐसा है परमात्मा में भेदी जो व्यक्ति परमात्माओं में भेद जैसा देखता है वह तो संसार से संसार को प्राप्त करता है ऐसा इसका अर्थ है पढ़ने तो लिखने का गए इसको पढ़ का पुर् है कितने पूर्ण विषय